श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड ग्यारहवा अध्याय दंत की पराजय तथा करुष देश पर यादव सेना की विजय श्री नारद जी कहते हैं तब श्री कृष्ण के अट्ठारह महारथी पुत्रों ने मिलकर महाबली दंत को छत्त विच्छत कर दिया घायल हुआ दंत वक्र रक्तधार से रंजित हो उसी प्रकार अत्यंत शोभा पानी लगा जैसे महावर के रंग से रंगा हुआ कोई ऊंचा महल सुशोभित हो रहा हो उसने शत्रुओं के प्रहार को कुछ भी नहीं गिना कृतवर्मा ने सम्रांगण में उसे बाण समूह द्वारा घायल किया सात्यिकी ने तलवार से चोट पहुंचाई और अक्रूर ने उस महाबली वीर पर शक्ति से प्रहार किया रोहिणी नंदन सारण ने उसके ऊपर कुठार से आघात किया रण दुर्मन दंतवक्र ने भी सात्यिकी को गदा से चोट पहुँचाई कृतवर्मा को हाथ से और अक्रूर को लात से मारा तथा सारण को भुजाओं के वेग से आहत कर दिया अक्रूर कृतवरमा सातकी और सारण ये चारों वीर आखिरी के उखाड़े हुए वृक्षों के भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तदनंतर जामवती कुमार सामने उसकी गदा लेकर गदा के ऊपर अपनी गधा रखकर उससे दंत को मारा दंतवक्र ने गदा फेंक दी और जाम्बती कुमार शाम्ब को पकड़कर दोनों भुजाओं से रणमंडल में गिरा दिया तब साम्ब ने भी उठकर उसके दोनों पैर पकड़कर उसे पृष्ठभूम पृष्ठ पर दे मारा भूपृष्ठ पर दे मारा वह एक अद्भुत सी बात हुई दंतवक्र उठकर उस समय अट्टहास करने लगा उसकी आवाज से सात लोकों और पातालों से ही समूचा ब्रह्मांड गूंज उठा सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और सहस्त्र घोड़ों से जुटे हुए पताका मंडित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आए हुए धनुधरो में श्रेष्ठ प्रद्युम्न की ओर देखकर दंतवक्र ने यह कठोर बात कही दंतवक्र बोला तुम समस्त यादव विष्णुवंशी और अंधकवंशी लोग स्वल्प शक्ति वाले तुक्ष रणभूमि से भागे हुए और युद्ध हो राजे याति के हिसाब से तुम्हारा तेज भ्रष्ट हो गया है तुम राज्य भ्रष्ट और निर्लज्ज हो मैं अकेला हूँ और तुम बहुसंख्यक हो तथापि तो अधर्म मार्ग पर चलने वाले तथा तो धर्मशास्त्र की मर्यादा को विलुप्त करने वाले तुम नराधमों ने मेरे साथ युद्ध किया है तुम्हारा पिता श्री कृष्ण पहले नंद के पशुओं का चरवाहा था वह ग्वालों की जूठन खाता था किंतु आज वही यादवों का ईश्वर बना बैठा है उसने गोपियों के घर में माखन दही घी दूध और तक्र आदि गोरस की चोरी की थी वह रासमंडल में रसिया बनकर नाचता था किंतु अब जरा संध के भय से उसने भी समुद्र की शरण ले ली है जो काल यमन के सामने डरपोक की तरह भागा था वही आज यजनाथ बना है उसके दिए हुए थोड़े से राज्य को पाकर उग्र उस अल्पसार के लिए यज्ञों में श्रेष्ठ राजस्व यज्ञ करेगा काल की गति दुर्लंघ है अहो सारा संसार विचित्र हो गया अत्यंत दुर्बल सियार सिंह और व्याघ्र प्रशासन करने चला है श्री प्रद्युम्न ने कहा ओ निंदक पहले कुंडिनपुर में तूने जादूओं के बड़े चढ़े बल को शायद नहीं देखा था किंतु आज यहां देख लेना परुशराज तुम लोग मेरे संबंधी हो यह जानकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता था किंतु तूने बलपूर्वक युद्ध छेड़ दिया यह तेरे द्वारा धर्मशास्त्रानुमोदित तो किया गया है नंदराज साक्षात द्रोण नामक वसु जो गोपकुल में अवतीर्ण हुए हैं गोलोक में जो गोपाल गण हैं वे साक्षात कृष्ण के रोम से प्रकट हुए हैं और गोपियाँ श्री राधा के रोम से उद्भूत हुए हैं वे सब के सब यहां ब्रज में उतर आई हैं कुछ ऐसी भी गोपांगनाएं हैं जो पूर्वकृत कर्मों तथा उत्तम वीरों के प्रभाव से श्रीकृष्ण को प्राप्त हुए हैं भगवान श्रीकृष्ण साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक के स्वामी तथा परात्पर ब्रह्म हैं जिनके अपने तेज में संपूर्ण तेज विलीन होते हैं उन्हें ब्रह्मा आदि उत्कृष्ट देवता साक्षात परिपूर्णतम कहते हैं पूर्व में जो चक्रवर्ती राजा मरुत थे वे ही श्रीकृष्ण के वरदान से यादव राज उग्रसेन हुए हैं तू निरंकुश और महामूर्ख है जो महान गुणशाली महापुरुष की निंदा करता है जैसे सिंह गीदड़ की आवाज पर ध्यान नहीं देता उसी प्रकार महाराज उग्रसेन अथवा भगवान श्री कृष्ण तेरी बकवास पर कोई विचार नहीं करेंगे नारद जी कहते हैं राजन प्रद्युम्न की ऐसी बात सुनकर मदमदंत वक्र एक भारी गदा लेकर उनके रथ पर टूट पड़ा उसने अपनी गदा से चोट करके उस रथ के सहस्त्र घोड़ों को गिरा दिया और गर्जना करने लगा उसका भयंकर रूप देखकर सब घोड़े भाग चले तब प्रद्युमन ने भी गदा लेकर उसकी छाती में बड़े जोर से प्रहार किया उस प्रहार से दैत्यराज दंत वक्र मन कुछ व्याकुल हो उठा अब उन दोनों में गधा से घोर युद्ध होने लगा गदाव से परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे को रणभूमि में रौंदने और लगे। राजन उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत पर दो सिंह आपस में जूझ रहे हों। दंतवक्त्र ने दोनों हाथों से श्री कृष्ण कुमार को पकड़कर भूमि पर उसी प्रकार गिरा दिया जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को बलपूर्वक पटक दिया हो प्रद्युम्न ने भी उठकर बलपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भुजाओं द्वारा घुमाकर उसे पृथ्वी पर दे मारा प्रभ्युम्न के प्रहार से वह रक्त करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई शरीर हो गया उसे मूर्छा आ गई वह आकृति से घबराया हुआ प्रतीत होने लगा दंतवक्र इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति भूपृष्ठ पर सुशोभित हो रहा था उसके शरीर के छ धक्के से समुद्र सहित पृथ्वी हिलने लगी दिग्गज विचलित हो उठे तारे खिसक गए और समुद्र कांपने लगे राजेंद्र उसके गिरने के धमाके से तीनों लोगों के कान भरे हो गए उसी समय करुशराज महात्मा वृद्ध शर्मा रानीवा के साथ महांगपुर में वहां आ पहुंचे वे यादवों के साथ सुंदर ढंग से संधि करना चाहते थे मितेश्वर वे सम्बर शत्रु प्रद्युम्न को भेंट देकर पुत्र को साथ ले संधि करके यदि पुंगुओं से पूजित हो पुनः महारंगपुर को चले गए इस प्रकार श्री गर्गसहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में दंत के साथ युद्ध में करुश देश पर विजय नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ